ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्म के बिखरे मोती विषाद और अंधकार से होते हुए भी हम प्रकाश तक पहुंचते हैं जो जो हम प्रगति करेंगे त्यों त्यों अंधकार कम होता जाएगा और अंत में हम प्रकाश तक पहुंच जाएंगे महान संतों और योगियों को भी अंधकार और विषाद के काल का अनुभव करना पड़ा था ऐसे समय उच्चतर आध्यात्मिक चिंतन ही हमारा संबल होना चाहिए हम दूसरों को देखते हैं स्वयं को नहीं देखते यही हमारी समस्या है वेदांत कहता है कि हम अपने विचारों के साक्षी हैं इस साक्षी भाव को अधिकाधिक दृढ़ और विकसित करना चाहिए हमें अपना विश्लेषण इस तरह करना चाहिए मानो हम कोई दूसरे व्यक्ति हों बहुधा साक्षी सोया रहता है उसे जागृत करो जब कोई बुरा विचार मन में उठे तो उसे पहचानो सामान्यतः विचार हमारे अंतरतम प्रदेश से उठते हैं लेकिन वे किसी बाह्य संवेदन से भी आ सकते हैं इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा रहा आहार पवित्र होना चाहिए अतः सदा चौकन्ने रहो हमें किसी भी क्षण अपनी प्रिय मान्यताओं को त्यागने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए यदि हम उन्हें असत्य पाए यदि हम बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने संपूर्ण दृष्टिकोण को कर... मृत्यु मृत्यु से पूर्व हमें कुछ न कुछ ठोस आध्यात्मिक उपलब्धि हो जानी चाहिए आध्यात्मिक मुक्ति की महंगी कीमत चुकाने के लिए कौन तैयार है हम उपाय आध्यात्मिक पद्धति जानते हैं महापुरुष भी हमें सहायता करने के लिए तत्पर हैं लेकिन हम इतने विकृत स्वभाव हैं कि प्रयास को टालते जाते हैं और स्वयं सत्य के साक्षात्कार की चिंता किए बिना कुछ अच्छे विचारों से बौद्धिक आनंद लेते रहते हैं हम मोह तथा लोभ तथा आत्मा आत्मतुष्टि के अपने क्षुद्र घृणास्पद दयनीय स्वप्न देखते रहते हैं तथा तब तक उनसे छिपके रहते हैं जब तक वे हमारी पकड़ से छीन नहीं लिए जाते वर्षों बाद हम अपने से पूछते हैं मैंने क्या पाया इस जीवन में से मैंने क्या पाया हम सभी को ऐसा जीवन यापन करना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक जीवन में कुछ ठोस उपलब्धि हो हमें अंतस्थ ज्योति की कम से कम कुछ झलक तो प्राप्त होनी चाहिए निष्ठापूर्वक विधिवत साधना करने वाला पवित्र जीवन यापन करने वाला तथा भगवान से आंतरिक प्रार्थना करने वाला कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होगा जीवन एक प्रशिक्षण स्थल है और हमें प्राप्त अल्पकाल का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए सांसारिक तथा अपनी व्यक्तिगत आसक्तियों से चिपके लोग ही मृत्यु से रहते हैं आध्यात्मिक मनोवृत्ति वालों के लिए कुछ भी होने लायक नहीं है उनके लिए मृत्यु का अर्थ स्थूल धरातल से सूक्ष्म धरातल पर जाना है देह ही मृत्यु को प्राप्त होती है आत्मा कभी नहीं मरती यदि इस जीवन संग्राम में हम असफल भी होंगे तो भी नए नए जन्मों के माध्यम से हम परिवर्तित उत्साह के साथ प्रयत्न करेंगे क्रमशः एक स्तर से दूसरे स्तर पर अग्रसर होते हुए हम जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे हमारे देह मन और यह सारा जीवन किस पर निर्भर है चैतन्य पर किसी पुरुष स्त्री अथवा बालक के रूप पर नहीं आत्मा के शरीर त्यागते ही शरीर प्राणहीन हो जाता है उसका सारा आकर्षण गायब हो जाता है कोई भी एक मृत देह के प्रति आकर्षित नहीं होता ढड़ी ही वह कभी कितनी ही सुंदर क्यों न रही हो पुरुष रूप या स्त्री रूप में चैतन्य ही हमें आकृष्ट करता है जैसे हम गलती से देह विशेष के साथ सेक्त कर देते हैं यदि तो तुम जीवन से इतना प्रेम करते हो तो उसकी खोज क्यों नहीं करते जिस पर वह आश्रित है हमें चैतन्य आत्मा को और अधिक प्रेम करना चाहिए क्योंकि उसकी सत्ता के कारण ही देह और मन जीवित है लेकिन लोगों को अपनी गलती पहचानने में और सत्य को जानने में अनेकों वर्ष ही नहीं अनेक जीवन लग जाते हैं हमारे आसपास के लोगों के प्रभाव से अपनी सुरक्षा के लिए हम अपने चारों ओर एक सुदृढ़ चिंतन की दीवार एक गोली का अभेद्य आवरण बना सकते हैं यदि हमारा आंतरिक जीवन पवित्र और सुदृढ़ हो तो चिंतन की दीवार भी सुदृढ़ होगी लेकिन इसका अर्थ दूसरों से घृणा और समाज के साथ तारतम्य का अभाव नहीं है अनुपात का अभाव तथा तो तारतम्य आध्यात्मिक जीवन में बहुत आवश्यक है तुम जहाँ कहीं भी हो गलत फहमी या मतभेद पैदा किए बिना अच्छा कार्यक्रम स्थापित करो अपने चारों ओर एक अच्छे वातावरण का निर्माण करो जिसका अनुभव सभी करें भक्त का सब कुछ गरिमा और श्रीयुक्त होना चाहिए वातावरण से अपने को अलग रखो अपने चारों ओर मेड़ घेरा लगाए बिना तुम बढ़ नहीं सकते विनाशकारी तूफान और झंझावास सदा ही बने रहते हैं और बेकार बकरिया भी आकर आध्यात्मिकता के कोमल पौधे को खा डालती है प्रारंभ में अत्यधिक सतर्कता से तुम्हारा जीवन शीशे के आवरण में सुरक्षित जीवन सा दिखाई दे सकता है तुम्हें यह पसंद न भी आए क्योंकि तुम अपने आध्यात्मिक संभावनाओं को नहीं समझते हो लेकिन शीशे की अलमारी के भीतर का साथ यह जीवन उन सभी के लिए आवश्यक है जो आध्यात्मिक जीवन में सचमुच प्रगति करना चाहते हैं अंततः यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था है आध्यात्मिक जीवन में बहुत सी अवस्थाएं और असंख्य प्रकार के अनुभव होते हैं यह साहस और वीरता तथा सौंदर्य का सच्चा जीवन है और इन बातों को चाहने वाले व्यक्ति को पीछे मुड़े बिना जीवन अथवा मृत्यु की परवाह किए बिना इसका अनुसरण करना चाहिए यदि तुम विचलित हुए बिना इस पथ का विवेकपूर्वक अनुसरण भर करो तो तुम बहुत शांति और आनंद को प्राप्त करोगे लेकिन परमात्मा ने हमें ये सारी इच्छाएं दी हैं हाँ यह सत्य है लेकिन उन्होंने हमें आत्मविजय की इच्छा भी प्रदान की है हमें रेत और चीनी मिल गई है शिकायतें क्यों करते हो हम जाकर वर्जित वृक्ष का फल खाते हैं और बाल्यकाल में पल्लवित होना प्रारंभ कर रही प्रज्ञा की क्षमता को नष्ट कर देते हैं इसीलिए हम अपने इस वर्तमान अज्ञान की अवस्था में हैं हमारे वातावरण का उतना दोष नहीं है ओह संसार कितना बुरा है लोग कितने खराब हैं अमुक कैसा अपराधी है जब तक हम स्वयं अपना रहन सहन परिवर्तित नहीं करते तब तक संसार की बुराइयों के बारे में इस तरह की शिकायतें करना मोड़ता है यह सत्य है कि संसार बुरा है लेकिन तुम उसके बारे में क्या कर सकते हो इसके बदले अपने जीवन का रूपांतरण करो और संसार के लिए वरदान स्वरूप बनो एक बात निश्चित है घृणा और द्वेष का अपने हृदय में पोषण करने वाला कोई भी व्यक्ति परमात्मा ज्योति का दर्शन नहीं कर सकता हमारे कर्मों का परिणाम होना है और इसका अर्थ है दुख और कष्ट लेकिन एक सच्चा साधक अपने कष्टों से प्रसन्न नहीं होता है क्योंकि इस तरह उनके उतने अशुभ कर्मों का क्षय होता है सभी परिस्थितियों में प्रभु की सच्ची संतान बने रहना सीखो और उससे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें स्वयं में तथा परमात्मा में अधिक विश्वास प्रदान करें प्रभु को अपना सर्वस्व बनाओ तब और किसी बात का महत्व नहीं रह जाता तब तुम जहाँ कहीं भी रहो सुरक्षित रहोगे पवित्र रहो और भगवान की एक निष्ठा भक्ति करो श्री कृष्ण के उपदेशों की महानता यह है कि वे परमात्मा को प्राप्त करने का क्रमिक उपाय बताते हैं उन्होंने हमें विभिन्न साधनाओं की विधि बताई है लेकिन कौन उनका अनुसरण करना चाहता है उनके निर्देशन निर्देशानुसार कौन जीना और आचरण करना चाहता है कौन अपनी निरर्थक रुचियों और अविधियों को दूसरों के प्रति व्यक्तिगत आसक्तियों को जागना चाहता है कितने लोग जब ध्यान और अपनी साधना को दिन प्रतिदिन उत्साह पूर्वक तीव्रता के साथ निरंतर करते हैं अधिकांश लोग कुछ करना नहीं चाहते लेकिन आकर शिकायत करते हैं ओह प्रयत्न के बावजूद मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया हमें काम में लग जाना चाहिए हमें अपने इस देह यंत्र के अत्यंत दुर्बल और अक्षम होने के पूर्व ही यथा साध प्रयत्न कर लेना चाहिए सत्य की आंतरिक स्पृह रखने वाले तथा उसके आदेशों का एकनिष्ठ पालन करने वाले सभी लोगों की अनंत आनंद प्रतीक्षा कर रहा है हमारी सभी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के पीछे एक सूक्ष्म शक्ति विद्यमान है यह सच्ची चीज़ सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित हो रही है सूक्ष्म शरीर के पीछे कारण शरीर है जो आनंदमय कोष भी कहलाता है चित्त के शुद्ध होने पर तुम अपने भीतर कार्यरत सुख शक्तियों को जान सकोगे पाश्चात्य मनोविज्ञ मन के स्थूल रूप तथा उसकी भौतिक अभिव्यक्तियों को ही देखते हैं उन्हें मन में विद्यमान और उसके माध्यम से कार्य कर रही सूक्ष्म शक्तियों की कोई जानकारी नहीं है मैं सभी पाँच कोषों को स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता हूँ साधना के दौरान मानो एक नया आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक दर्शन के एक नए यंत्र का निर्माण होता है और उसके माध्यम से चरम सत्य के साथ संपर्क स्थापित होता है आध्यात्मिक अनुभूति के अनुकूल नवीन मन एक नवीन देह का पहले विकास होना चाहिए और यही साधना का अर्थ और उद्देश्य है इसके लिए श्रेष्ठतम शारीरिक और मानसिक पवित्रता आवश्यक है शुद्ध मन छगुण ईश्वर तथा परमात्मा के नाना रूपों के साक्षात्कार का माध्यम बन जाता है लेकिन निर्गुण अनंत परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए पवित्र मन और देह का भी अतिक्रमण करना पड़ता है